साफ हो यारों ना घर है सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज की बात में कुछ मेरा अनुभव है और कुछ मेरी नॉर्मली मैं अपनी बात में सलाह देना में विश्वास नहीं करता हूं मगर आज मैं इसलिए सलाह दे रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों बहुत से नए नए अनुभव एकत्रित किए तो मैंने सोचा कि यार मैं वो अनुभव आप सभी के साथ क्यों ना साझा करू और अगर उससे किसी एक व्यक्ति को भी लाभ हो जाता है तो बस मेरा ये सलाह देने का यानी कि सलाहकार महोदय बनने का जो कार्यक्रम है ये इसमें सफलता मानी जाएगी ठीक है साहब तो सबसे पहली बात जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि घूमने फिरने को अंग्रेजी में कहा जाता है वॉन्डरिंग अब सब वॉन्डरिंग के बारे में एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि wandering does not mean getting lost. तो तो तो बात बात हमारी यहीं से शुरू होती है। तो जब भी कभी हम घूमने-फिरने की करते हैं ना, तो उसका एक मतलब तो सीधा यह है कि भाई साहब हम कहीं पर खोने नहीं जा रहे मगर हम एक उद्देश्य से जा रहे हैं और वो उद्देश्य है घूमने का देखिए कुछ ऐसा होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई नई चीज चाहे अनचाहे सीख लेते हैं आप तय करके जाइए कि कुछ नया नहीं सीखूंगा मगर तब भी कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह बताता हूं कि जब हम बात करते हैं ना किसी से तो हम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखा जरूर देते हैं यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं मगर यहां पर एक मैं अपने अनुभव से आपको छोटी सी बात बता दू अक्सर ऐसा होता है कि हम घूमने फिरने और किसी नए शहर में जाने इन दोनों चीजों को मिक्सअप कर देते हैं जैसे होता यह है कि अगर हमें किसी शादी में किसी नए शहर में जाना होता है यानी कि दोस्त के बेटे की शादी बेटी की शादी भाई बहन किसी की शादी या इवन चलिए दोस्त की ही शादी कहीं नए शहर में जाना है तो होता यह है कि हम ये कहते हैं कि साहब हम नए शहर में जा रहे हैं मगर हम उस शहर में जाके करते क्या है बस वो शादी में शामिल होते हैं दावत खाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं उसी तरह से विदेश यात्रा मीटिंग के लिए विदेश गए कॉन्फ्रेंस में विदेश जाना चले गए साहब विदेश मगर हवाई जहाज से यात्रा किया पहुंच गए किसी नए शहर में टैक्सी से होटल गए होटल से कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के वेन्यू गए वापस होटल आए सामान उठाया जहाज से वापस आ गए कहने के लिए तो साहब मैड्रिड चले गए थे मगर मैड्रिड में देखा क्या घूमे क्या कुछ नहीं क्योंकि आप तो केवल पासपोर्ट में मैड्रिड का स्टैंप लगवाया है उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया तो भैया घूमने की बात तो यह है कि घूमने जाने का मतलब है कहीं खो नहीं जाना बल्कि किसी एक निश्चित जगह पर एक निश्चित उद्देश्य से जाना अच्छा घूमने जाने में खास बात क्या है किस चीज को घूमना कहेंगे घूमना मेरे हिसाब से उसको कहेंगे जहां पर कि आप ये तय करके जाते हैं कि मैं कुछ चीजों का पहला अनुभव खुद करूंगा उदाहरण के लिए बनारस जाऊंगा तो बनारस जा के अगर आप खाली बनारस हवाई अड्डे से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम तक गए या ऑडिटोरियम या मीटिंग का स्थान जो भी है और वहाँ से वापस आ गए तो भैया ये बनारस घूमना नहीं कहलाएगा मेरे हिसाब से बनारस घूमना तब कहलाएगा जबकि हम ये कहेंगे साहब कि हम बनारस में गंगा के घाट को अपने आँखों से देख आए क्योंकि अगर अपनी आंखों से नहीं देखना है घाट पे सचमुच जाकर उसको महसूस नहीं करना है घाट की लंबी चौड़ी सीढ़ियों को उतरना चढ़ना नहीं है पंडों से बात नहीं करनी है भिखारियों से बचना नहीं है तो आप घर में बैठकर यूट्यूब पर हमारे हरीश बाली साहब दिखाते हैं बनारस देख लीजिए तो साहब मेरा तो यह ख्याल है कि अगर घूमना है तो उसका पहला उद्देश्य यह है कि उसका फर्स्ट हैंड अनुभव खुद करना है तो साहब अब घूमने जब हम जाते हैं तो मैं क्या सोचता हूं कि देखिए दो परिस्थितियां हो सकती हैं या तो आप साथ में जाए यानी कि आप किसी ग्रुप में लोगों के साथ जाए या आप अकेले जाए मैं इन दोनों स्थितियों से गुजर चुका हूं तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं आप अकेले जाएंगे तो भैया सीधी सी बात यह है कि अपने ऊपर आत्मविश्वास आता है आजादी रहती है जहां मन करे वहां जाओ जहां मन करे वहां नहीं जाओ और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपका मन अगर कहीं बैठकर सिर्फ आत्मचिंतन करने का है तो वो भी आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं बैंक के काम से अक्सर मुझे कलकत्ता जाने का अवसर मिलता था तो साहब बहुत बार तो ऐसा हुआ कि कलकत्ता गए और बस गए और मीटिंग में बैठे और वहाँ से वापस चले मगर कुछ बार ऐसा भी हुआ जबकि मुझे कलकत्ता शहर में घूमने का अवसर मिला ये अकेले की यात्रा होती थी तो जब वहाँ पर घूमने का अवसर मिला तो उसका मैंने ये लाभ उठाया कि मैं वहाँ पर वेलूर मठ और गंगा जी के घाट पर जाना उन सब जगहों पर बैठकर मुझे चिंतन करने का विचार करने का बहुत अच्छा मौका लगा इसी तरह से जब मैं पहली बार मद्रास गया और मरीना बीच पर अकेला बैठा हुआ था मई का महीना मेरे को मद्रास से केवल गुजरना था तो बट उस समय चूँकि वो यायावर प्रवृत्ति जो थी उसने जोर मारा और साहब हम मद्रास सेंट्रल स्टेशन पे उतर के और हम चले गए मरीना बीच क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में उस समय तक समुद्र नहीं देखा था और साहब जब पहली बार वो समुद्र देखा मैं अकेला था मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैं अभिभूत हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि इतना अधिक इतना बड़ा सागर मैं देख रहा हूं और साहब मैं बहुत खुश हुआ मैं बहुत आत्मचिन मतलब जैसे कहते ना कि अपने अंदर ही खो करके उस समुद्र की बढ़ाई और उसके बारे में विचार और उसके बारे में जो पढ़ा था वो सब सब मन में चलने लगा अब यही सोचता हूं कि बाद के अनेक यात्राओं में समुद्र पहाड़ ये सब देखने का अवसर ग्रुप्स में भी मिला मगर तब वो स्वतंत्रता नहीं थी कि आप अकेले बैठ करके उसके बारे में विचार कर सकें यानी कहीं पहाड़ के पास गए तो आप पहाड़ की विशालता की चिंता कर रहे हैं अब पता चला दोस्त जो है वो कह रहा है कि यार ये पाव में जोक चिपक गई इधर बिच्छू घा बिच्छू बूटी लग रही है ऐसा तो अब ठीक है तो अकेले जाने के ये भी फायदे मगर अगर आप समूह में हैं ग्रुप में हैं तो उसका क्या फायदा है मुझे लगता है उसका लाभ ये है कि आपको कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होता और वक्त जरूरत पर कहीं ना कहीं से मदद भी मिल जाती है अच्छा साहब ये तो हुई साथ और अकेले की बातें अभी एक बात और आपसे कहना साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि साहब क्या ले जाए यात्रा में अपने साथ जब आप घूमने जा रहे हैं तो यात्रा में साथ क्या ले जाएं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है हमेशा दिमाग में तो अब जैसे अक्सर लोग कहते हैं साहब पैकिंग कर रहे हैं तो भैया पैकिंग क्या कर रहे हैं मेरे हिसाब से पैकिंग क्या करनी चाहिए मैं जो करता हूं वो ये है कि मौसम क्या है वहां का इसके बारे में एक अंदाजा रख लीजिए अब अगर आप दिन भर में एक कमीज पहनते हैं तो कमीज मत ले जाइए टी शर्ट ले जाइए क्यों कह रहा हूं टी शर्ट ले जाइए कि भैया वहां पर टी शर्ट में अगर गुजारा हो सकता है तो टी शर्ट में गुजारा करिए शाम को उसे पानी से फीच करके सुखाने को डाल दीजिए और अगले दिन वही टी शर्ट फिर से आपके काम आ जाए तो मकसद ये कि चार दिन की यात्रा के लिए दो टी शर्टें काफी होंगी नहीं नहीं मैं एक बात कह रहा हूं <coughs> सॉरी माफ कीजिएगा ये एक उदाहरण है ये केवल एक मतलब एक बात कही जा रही है कि सामान वही रखना है जिसकी वास्तव में जरूरत है जरूरत हो सकती है, है, सोच के सामान नहीं रखना। जैसे आपको यहाँ पर ये बता दूं कि मेरी पत्नी, जब भी कहीं बाहर जाना होता है, तो वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा सामान जरूर रख लेती है मेरा सामान भी वही रखती है तो मगर उसमें मेरी सलाह माने बगैर वो अक्सर उसमें ऐसे सामान रख लेती है कहती है मान लीजिए जा तो रहे घूमने मगर अगर किसी के घर जाना पड़ा अरे भाई आप झांसी जा रहे हैं झांसी में कोई मिलने जुलने वाला कोई दोस्त अहबाब है दूर दूर तक, 100 -200 तक नहीं। मगर वो एक पतलून रख लेगी पैंट रख लेगी वो इसलिए कि कहीं जाना पड़ जाए अब अन्य से सहरे आप ये दो तीन किलो का सामान अपने साथ लेकर के चलते हैं और वापस ला करके उसको जैसे का तैसा रख देते तो साहब मेरी सुझाव मेरा सुझाव यह है कि अगर आप ऐसा कभी करते भी हैं तो भैया कोशिश करिए कि ये ना करें अब दूसरी बात यह है कि भैया अपने जो टिकट वगैरह है ना बहुत अच्छी बात है कि फ़ोन पर रखने से आजकल काम चल जाता है मगर मैं थोड़ा पुराने ज़माने का आदमी हूँ मैं हमेशा अपने साथ उसकी हार्ड कॉपी रखना पसंद करता हूं विदेश यात्राएं अगर करते हैं तो भैया उसमें जो इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं उसकी हार्ड कॉपी रख लीजिए और ये कॉपी रखना क्यों जरूरी है कि फोन भैया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो कभी भी धोखा दे सकता है अब देखिए हमारे कुछ आधुनिक मित्र जो है वो हमसे नाराज हो जाएंगे इस बात पर कागज कभी धोखा नहीं देता का, हम लोग बैंक में बात करते थे कि कागज सच्चा है कब्जा झूठा है यानी कि यह बात तो गलत थी मगर होता यह था कहा ये जाता था कि अगर कागज ठीक है तो सब ठीक है अच्छा अब एक चीज और है आपको बता रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं यात्रा पे घूमने क्यों जा रहे साहब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस विषय पर जब विचार किया तो होता यह है कि अब देखिए मैं काफी उम्र गुजार चुका हूं तो इस उम्र गुजारने के बाद एक बात तो सीख ली कि यात्रा तो दो चार दस पंद्रह जितने भी दिन की हो वो खत्म हो जाती है मगर उसकी जो यादें हैं ना जो स्मृतियां हैं जो मेमोरीज हैं वो हमेशा के लिए आपके साथ है तो इसका मतलब यात्रा फाइनाइट है और मेमोरीज इनफाइनाइट है तो हम यात्रा किसके लिए कर रहे हैं फाइनाइट चीज के लिए नहीं इनफाइनाइट चीज के लिए कर रहे हैं तो भैया जो इनफाइनाइट चीज है ना उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए क्योंकि ये जो मेमोरी है ये बड़ी डेसी चीज है मेमोरी को हम खुद बनाते और बिगाड़ते रहते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मेमोरीज में वो चीजें रखते हैं जो हमें पसंद है या जो हम चाहते हैं या जो हमें कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ी है हम वो रखते हैं बाकी जो अनचाही हैं या जिनको हम नहीं चाहते हैं या जिनको हम निकाल देना चाहते हैं या जो मेमोरी बनी ही नहीं अच्छी तरह से उसको भी हम भूल जाते हैं आपको एक उदाहरण बताता हूं इसको बोलते हैं सेल्फ डिसेप्शन स्कूल में डांट खाते थे मास्टर साहब से हम भी डांट खाते थे और कुछ दोस्त थे वो भी डांट खाते थे आपको बताएं ये कि हमको ये तो याद है कि हमारे दोस्त डांट खाते थे मगर वो हम भूल गए कि हम भी डांट खाते थे हमारे दोस्त पिटते थे ये हमको याद है हम पिटते थे ये हमको याद नहीं हमको याद ही नहीं कब पिटे कब थे ये तो एक बात याद ही नहीं आती तो मतलब मेमोरीज जो है वो बहुत ही सेलेक्टिव हो जाती है सेलेक्टिव मेमोरीज रह जाती है या आपकी मतलब आपकी पत्नी या हमारी पत्नी या गर्लफ्रेंड अब आपकी हो सकती है भाई साहब हमारी तो है नहीं वो ये उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती आपको अक्सर लगता होगा कि उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो ऐसी बातें आपको याद करके बताती हैं जो कि आपके दिमाग से निकल चुकी है तो सच बात यह है कि वो उसको दबा के रखती वक्त बेवक्त इस्तेमाल करने के लिए मगर आपने उनको गैर जरूरी समझ के निकाल दिया है मसलन आप उनको कभी सिनेमा हॉल में ले जाने मतलब सिनेमा हॉल पे मिलने का वादा करके और नहीं पहुंचे हो भूल गए आप तो आप उस समय भी भूल गए थे और अभी भी आपको उसकी याद नहीं है मगर उनको वक्त बेवक्त वो याद जरूर आ जाएगी जब भी आप बाज़ार से सब्जी का थैला लेकर आएंगे और उसमें धनिया नहीं लाएंगे तो वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि अरे आपको धनिया की कैसे याद रहेगी आप तो हमको भी भूल गए थे कब भूल गए थे बताएगा अरे 1980 में वो हम लोग पंद्रह जून को जो फिल्म देखने गए थे अब भैया चालीस बयालीस साल के बाद आपको पंद्रह जून की वो शाम याद होगी कि नहीं याद होगी भगवान ही जानता है खैर अब इसका इलाज है मगर इसके लिए एक इलाज है जब भी आप घूमने जाइए भाई साहब अपने साथ और कुछ रखिए या न रखिए एक बढ़िया चलने वाला डॉट पेन या पेन पेन नहीं रखिएगा क्योंकि स्याही ले जाना और उसको भरना बड़ा मुश्किल काम है डॉट पेन रख लीजिए बढ़िया और एक छोटी सी नोटबुक रख लीजिए और साहब हर शाम जब आपका दिन खत्म होना, मेमोरीज को लिख डालिए अगर किसी दिन कोई खास बात नहीं भी हुई हो तो बेखास बातें ही लिख डालिए। जैसे आपको बताता हूं कि हम अभी गए एक शहर था फ्लैगस्टाफ नाम का तो हम लोग को ग्रैंड कैनियन जाना था फ्लैगस्टाफ शहर में हम रात में जाकर रहे अगली सुबह ग्रैंड कैनियन चले गए और जब ग्रैंड कैनियन से वापस आए तो हमको नहीं शायद इसका उल्टा हुआ था अगली सुबह हमको गैलुप शहर जाना था हम गैलुप गए और गैलुब से जब वापस आ रहे थे तो पता चला कि जो हम लोगों ने होम स्टे किराए पर लिया था उस हो होम इस्टे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इसलिए हम लोगों को दूसरे होम इस्टे में जाना है ये बहुत ही गैर मामूली सी घटना है ज़िंदगी के लिए मगर अब साहब हमारे दिमाग में यह घटना जम गई क्यों क्योंकि हमने इसको नोट कर लिया अब हम भैया जब भी गैलुब की यात्रा करेंगे या ग्रैंड कैनियन के बारे में सोचेंगे तो हमको ये मकान बदलने की घटना और वहां मकान बदलने का कारण बराबर याद आएगा तो साहब एक मेमोरी को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर लीजिए अच्छा साथ में ले जाने के लिए एक और चीज आपको बताता हूँ जो मैंने सोची वो आपको बता रहा हूं वो है कि एक घड़ी जरूर बांध कर जाइए हाथ घड़ी अगर चाबी वाली हाथ घड़ी हो तो चाबी वाली और नहीं तो साधारण कोई भी बैटरी वाली हाथ घड़ी बांध कर जाइए क्योंकि हर बार समय देखने के लिए अपना फोन निकालना उचित बात नहीं है और जहां तक जब चूंकि फोन की बात कही तो आपको यह भी बता दूं भैया एक चीज होती है फोमो जो हमें फोन देखने पर मजबूर करती है फोमो क्या है फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि हमारे दिल में यह डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैर जरूरी चीज या जरूरी चीज दुनिया में हो जाए और हमको पता ना चले अरे साहब इस फोमो को बदल दीजिए जोमो में यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट अरे दुनिया में कुछ भी हो रहा है अगर आपसे उसका डायरेक्ट मतलब नहीं है और आप चार दिन की छुट्टी पर गए हैं तो होने दीजिए क्या प्रॉब्लम है आपको तो फोमो की जगह पर जोमो को अपने साथ रखिए अच्छा साथ। अब आजकल जब आप किसी नई जगह जाते हैं ना तो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्या गूगल मैप ठीक है गूगल मैप बड़ा अच्छा साधन है जो कि आपकी मदद करता है मगर मान लीजिए कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं चल रहा है तो भैया गूगल मैप काम नहीं करेगा तब क्या करिएगा साहब एक मेरा सुझाव है मैं आपसे बता रहा हूं कि ये बड़ा कारगर सुझाव है वो ये है कि यार किसी से पूछ लीजिए अगर वो नज़र आ जाए देखिए हिंदुस्तान में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको रास्ता बताने वाले लोग तो हर समय मिल जाएंगे दिन के चौबीसों घंटे हां आप अमेरिका में घूम रहे हैं इंग्लैंड में घूम रहे है तो वहां पर शायद आपको लोग नहीं मिलेंगे सड़क पे मगर हिंदुस्तान में घूम रहे तो जो कि मेरे मतलब मैं तो यही समझता हूँ ज्यादातर साथी जो हमारे सुन रहे हैं वो हिंदुस्तान में ही घूमने की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप पूछ लीजिए लोगों से यही तो होगा कि वो आपको बताएगा या नहीं बताएगा अगर बताएगा तो फिर 50 परसेंट चांस है सही बताए 50 परसेंट चांस है गलत बताएगा तो अगर उसने मान लीजिए सही बताया तब तो आप पहुंच गए जहां आपको जाना है अगर उसने गलत बताया तो क्या होगा अरे भाई आप थोड़ा पैदल ज्यादा चल लेंगे आगे जाके किसी और से कंफर्म कर लीजिए मगर इस, इसके चलते एक तो यह कि आप एक नई जगह देख लेंगे जहां आपको नहीं जाना था भाई आप गलत पहुंच गए ना आपको वहां जाना नहीं था और दूसरा ये कि आप किसी व्यक्ति से बात कर लेंगे जब आप लोगों से बात करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा जैसे मुझको आता है बात करने में मजा ये आता है कि वो चाहे अनचाहे आप में दिलचस्पी उसको लेनी पड़ती और आप जान के उसमें दिलचस्पी लीजिए क्यों लीजिए बिकॉज यू आर गेटिंग एन एक्सपीरियंस ये जो अनुभव मिल रहा है ना ये अपने आप में अनूठा है अद्वितीय है ये अनुभव बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको आज रास्ता बता रहा है वो दोबारा जिंदगी में आपसे नहीं मिलने वाला है तो आपकी जिंदगी में एक मौका आ रहा है कि आप किसी नए आदमी से बात कर सकते हैं. और जब बात करेंगे ना तो बात से बात निकलती है हमारे हमने एक बात कही में भी तो हम लोग यही बात कहते हैं कि भैया बात करते रहिए तो साहब बात से बात निकालने की कोशिश करिए हाँ एक मेरा सुझाव है यहाँ पर कि निराशाजनक बातें अगर न की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि निराशा तो जिंदगी में है ही ना वो कहता है दुख तो अपना साथी है सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है तो यार दुख तो सभी का साथी है सुख है जो छांव है जो आती जाती रहती है कोशिश करें कि आशा की बातें सुख की बातें बांटें और करें अच्छा और जहां जब बाहर जाते हैं ना तो अब आजकल क्या है कि होटल ही एकमात्र जगह नहीं है जहां पर रहा जा सके आपको भी पता होगा कि आजकल सरकार ने होम स्टे अलाउ कर दिए तो और विदेशों में तो यह बहुत दिनों से चल रहा है बेड एंड ब्रेकफास्ट वगैरह इस तरह की चीजें तो साहब अगर आप वहां रुकेंगे तो शायद कुछ सस्ता भी पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा तो थोड़ा फायदा भी होगा आपको आप अच्छी जगह रुक सकते हैं अगर किसी जगह पर आप चार पांच दिन रुकने वाले हो तो भैया आप वही उसी होटल में यानी उसी होम स्टे में तो खाना पीना खाएंगे नहीं आप तो कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे जरूर तो अगर आसपास में कोई चाय की गुमटी हो जहां पर आप चाय पीने जाते हो तो कोशिश ये करिएगा कि चाय पीने वाली गुमटी चार पांच दिन के लिए एक ही रहे यानी एक ही गुमटी पर चाय पीजिए अब आप पूछ सोचेंगे क्यों क्योंकि आगे मैं आपको इसके विपरीत एक सलाह देने वाला हूं क्या होगा कि वो गुमटी वाले के आप सडनली परमानेंट टाइप के ग्राहक बन जाएंगे वो आपसे बात करने लगेगा और जब आपसे बात करेगा ना तो आपको कुछ ना कुछ नई बातें बताएगा ऐसी घटनाएं हो चुकी है हमारे साथ हुई है अक्सर तो इसीलिए हम समझते हैं कि यह हो सकता है अच्छा यात्रा के दौरान अपने साथ एक ना एक पुस्तक जरूर ले जाइए किताब क्यों किताब ले जाने को कह रहा हूं क्योंकि अक्सर कभी कभी होता यह है कि आपने तो तय किया है कि मैं शाम को फलानी जगह जाऊंगा मगर बारिश हो गई धूप बढ़ गई गर्मी हो गई या दोपहर एक आलस भरी गर्मी की दोपहरिया तो अब उसमें क्या करिएगा आपको कमरे में पड़े रहना है तो अब कमरे में पड़े रहिएगा तो उससे बेहतर है कि आप मतलब खाली बैठे हुए छत को ताकि उससे अच्छा है कि एक किताब है आपके हाथ में उसको पढ़िए अच्छा घूमते समय मान लीजिए आप थक जाए देखिए पहली बात तो यह है कि कहीं भी घूमने जाने से पहले थोड़ा वॉकिंग की प्रैक्टिस करके जाइए और जब आप वॉकिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि दिन भर में आपको आठ से दस हजार कदम तो चलना ही चलना है तो उतना आप चलने की पहले तो हिम्मत बना लीजिए कि भैया मैं आठ दस हजार कदम चलूँगा अच्छा और जब आप चलेंगे ना तो अगर मान लीजिए कहीं पर आप थक जाए मान लीजिए आप कुछ देर चले 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी आप चले और थक गए तो साहब बैठ जाइए अरे भाई थक के बैठने में शर्म की क्या बात है देखिए मैं अपने जैसी उम्र के बारे में नहीं कह रहा हूं मेरे जैसी उम्र में तो थक के बैठना ही पड़ता है आप चाहे या ना चाहे जो नौजवान है नवयुवा है उनको भी इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है क्योंकि जब आप थक के बैठ जाते हैं ना तो भी आप कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप सोचेंगे क्या कर रहे हैं अरे भैया आप पीपल वॉचिंग कर रहे हैं पीपल वॉचिंग क्या है पीपल वॉचिंग है जहाँ पर कि आप किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं और अपने मन में ये कल्पना करते हैं कि ये कौन होगा क्या कर रहा होगा इसके साथ में और कौन है जो साथ में है वो इसका रिश्तेदार है दोस्त है पति है प्रेमी है क्या है ऐसा करके कल्पना में अपनी तो आपकी कल्पना को पंख मिल जाते हैं जब आप पीपल वाचिंग करते हैं तो बैठ जाइए आराम से पीपल वाचिंग करिए देखिए और हर नई जगह पर जहां आप जाते हैं वहां पर सनराइज सनसेट देखिए देखिए हर जगह का सनराइज सनसेट सन सं तो एक ही है मगर हर जगह का पर्सपेक्टिव फर्क हो जाता है पहाड़ों पर सनराइज और सनसेट देखने का मजा कुछ और है और समुद्र के किनारे कुछ और है और शहरों के बीच में कानपुर शहर में सनराइज और सनसेट उन बिल्डिंगों और उन पुरानी मिलों की चिमनियों के बीच में देखने का मजा ही कुछ और है। देखिए सब। अच्छा, हाँ, मैंने आपसे चलने की बात जब कही ना तो आपको एक बात और बताता हूं चलने के लिए जूते बढ़िया होने चाहिए आपके पास जूते मतलब वो चमड़े वाले बढ़िया जूते नहीं स्निकाइप के जूते वो आपके पास फीते वाले जूते रखिए भैया फीते वाले जूते इसलिए कह रहा हूं कि अगर जूता पैर में फटर फटर करेगा तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा मगर जूता कस के बंधा रहेगा तो चलना आसान होगा अच्छा अब आप सोचेंगे भैया फीते वाला जूता हर जगह पे उतारना बांधना ये सब बड़ा मुश्किल काम है नहीं तो इसके लिए एक नया चीज आई है मैंने तो भैया अभी जाने उसको वो है इलास्टिक वाले फीते यानी वो क्या होता है कि आप वो जूते वो फीते बांध लीजिए और उसके बाद आप जूते में बस पैर यो ही घुसा सकते हैं आपको फीते खोलने की जरूरत थी और यो ही निकाल भी सकते हैं मगर पैर आपका कस के बंधा रहेगा उसमें ठीक है साहब तो भैया जूते बढ़िया रखिएगा अब मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ वो है खाने के बारे में ये तो मेरा सबसे मनपसंद विषय है खाना खाने के बारे में आपको ये बता दू भाई साहब आप अपने घर में एक निश्चित क्रम में खाते होंगे भाई सुबह उठे पहले आपने कुछ चाय पिया फिर नाश्ता किया फिर खाना खाया फिर चाय पिया फिर ऐसा चलता रहता है ना एक निश्चित क्रम होगा कि आठ बजे ये बारह बजे दो बजे चार बजे ऐसे करके और यही खाएंगे सुबह पता चला साहब अपना एक हम दाल भात रोटी चावल जो भी है वो खाते हैं शाम को फिर कुछ परांठा सब्जी ये सब खाते हैं बीच में स्नैक में समोसे खाते हैं सुबह नाश्ते में कुछ भी इडली डोसा कुछ खाते हैं तो अब साहब क्या है कि भैया ये क्रम और ये चीज़ें भूल जाइए जितने छुट्टी वाले दिन जब आप जा रहे और कोशिश ये करिए कि हर मील में आप नई चीज खाएं और वो चीज खाएं जो आप रेगुलरली नहीं खाते क्या होगा आपको पसंद आ सकती है कि भाई आप बहुत अच्छी है भाई ऐसा तो स्वाद ही नहीं सोचा था या आपको नहीं पसंद आ सकती इन एनी केस यू आर एडिंग समथिंग न्यू to your memories. तो ये जो आप एक नई चीज जोड़ रहे हैं ना यह बहुत ही मजेदार चीज है इसके बारे में एक किसी दोस्त ने बताया हमको अभी हम जब यात्रा कर रहे थे उसने कहा कि भैया जब आप नई चीज खाओ ना तो आप उसको wrong hand से खाइए हमने कहा साहब wrong hand क्या होता है बोले कि देखिए जैसे आप अपना खाना सही हाथ से खाते हैं दहने हाथ से खा रहे तो जब कोई नया चीज नई डिश ट्राई कर रहे हैं तो उसको बाएं हाथ से खाइए हमने कहा इससे क्या होगा बोले इससे होगा ये कि आपका फोकस आपके खाने पर ज्यादा होगा आपका फोक... जब आप दहने हाथ से खाते हैं ना तो वो एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है कि आप खाते जाते खाते जाते बाएं हाथ से जब आप खाते हैं तो वह रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता वो एक, एक एफर्ट होती है और तब आपका जो फोकस खाने पर होता है तो आपको उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है हमने कहा यार ठीक है ये बात तो बहुत अच्छी है और साहब हम आपसे सही बताएं हमने इसकी कोशिश भी किया और हमने कई जगहों पर इसको ट्राई किया और हमें साफ सचमुच में मजा आया अब एक बात और आती है क्योंकि हम मेमोरीज की बात कर रहे थे तो मेमोरीज में फोटो ली जाती है बहुत सी फोटो और आजकल तो चूंकि वो रील का बंधन है नहीं कि साहब बारह वाली रील है या छत्तीस वाली रील है अनलिमिटेड मेमोरी कितनी है पता चला चौबीस जी बी बारह जी बी ये सब रखे हुई है तो अब आप कितनी भी फोटो ले लीजिए हमारी पत्नी को जैसे अगर आप उनके हाथ में कैमरा दे दीजिए मतलब ये फ़ोन रह दे के दीजिए उनके हाथ में रहता ही है साहब वो एक दिन में आराम से 100-200 फोटो तो खींची लेती है एक एक-एक एक ही चीज की पांच सात फोटो खींच लेना उनके लिए मामूली बात है अब उनसे यह पूछिए कि भैया सॉरी कि ये जो फोटो आपने खींची हैं, इसको आप कब देखेंगे इसका कोई जवाब है नहीं क्योंकि वो फोटो देखी नहीं जाती है, वो वकी जाती है अच्छा दूसरी बात क्या होता है कि फोटो में हम लोग हमेशा अपने आप को या अपने साथी को रखने की कोशिश करते हैं कि भैया तुम भी आ जाओ तुम सामने आ जाओ भाई तुम खड़े हो जाओ मुस्कुराने अरे यार अपनी शक्ल या अपने साथी की शक्ल देखना आपके उद्देश्य नहीं है उद्देश्य है हुम को देखना अगर हुवर डैम को देखना उद्देश्य है तो फिर उनको क्यों बुला रहे हो बाजू वालों को अरे हुवर डैम में देखो ना यार तो उसकी उस माहौल की फोटो लीजिए क्योंकि आपको मेमोरी में हुवर डैम को रखना है अच्छा तो फोटो में साहब ये एक सावधानी हो सकती है अब चूंकि थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूं और यहां पर सिर्फ इतना बोलूंगा कि कभी कभी यात्रा में या घूमने फिरने के दौरान में कुछ अवांछित घटनाएं भी हो जाती तो इन अवांछित घटनाओं को से कुछ अपने आप को परप्लेक्स मत होने दीजिए क्योंकि ये भी एक मेमोरी है और ये ऐसी मेमोरी है जिससे कि हमें कुछ ना कुछ नई चीज सीखने का मौका मिल जाता है हम वो नई चीज सीख लेते देखिए हमारे जैसे मान लीजिए कि आपका पर्स गायब हो गया तो साहब अब पुराने जमाने के लोग जो थे वो कहते थे अरे इससे बुरा और क्या हो सकता था कि भैया यात्रा में गए और पर्स गायब हो गया अरे मेरा कहना यह है कि इससे बुरा यह हो सकता था कि आपको कोई गाड़ी आकर टक्कर मार देती और पैर टूट जाता ये उससे बुरा होता तो अब सवाल यह है कि यह कहना कि इससे बुरा कुछ और भी नहीं हो सकता यह गलत है क्योंकि उससे बुरा भी हो सकता था तो साहब भगवान को धन्यवाद यह दिया जाए कि भाई इतना ही हुआ इससे बुरा नहीं हुआ और जब हमारा कुछ नुकसान हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग दुर्घटना नहीं हुई है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती तो साहब ये घूमने फिरने के बारे में थोड़ा सा मेरा अनुभव और मैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो था इसके बारे में और और भी बातें की जा सकती हैं और की जाएंगी आगे के दिनों में मगर आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना ध्यान से और मेरे मुझे अपना अमूल्य समय दिया है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए नमस्कार एक राह रुक गई तोर जुड़े। मुझे चलते जाना है बस चलते जाना दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा ले मुझे चलते जाना है बस चलते जाना